श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ सात पच्चीस फरवरी अठारह सौ पचासी गिरीश का शांत भाव कली में शुद्ध की भक्ति और मुक्ति श्री रामकृष्ण थोड़ी देर भावाविष्ट हैं गिरीश आदि भक्तगण सामने बैठे हैं कुछ दिन पहले स्टार थिएटर में गिरीश ने अनेक बातें बताई थी इस समय शांत भाव है श्री रामकृष्ण गिरीश के प्रति तुम्हारा यह भाव बहुत अच्छा है शांत भाव माँ से इसीलिए कहा था माँ उसे शांत कर दो मुझे ऐसा वैसा न कहे ग्रेस मास्टर के प्रति न जाने किसने मेरी जीभ को दबाकर पकड़ लिया है मुझे बात करने नहीं दे रहा है श्री राम कृष्ण अभी भी भावमग्न है अंतर्मुख बाहर के व्यक्ति वस्तु धीरे धीरे मानो सभी को भूलते जा रहे हैं जरा स्वस्थ होकर मन को उतार रहे हैं भक्तों को फिर देख रहे हैं श्री कृष्ण मास्टर को देखकर ये सब वहाँ पर दक्षिणेश्वर में जाते हैं जाते हैं तो जाए माँ सब कुछ जानती है पड़ोसी बालक के प्रति क्यों जी तुम क्या समझते हो मनुष्य का क्या कर्तव्य है सभी चुप हैं क्या श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है श्री रामकृष्ण नारायण के प्रति क्या तू पास होना नहीं चाहता अरे सुन जो पास मुक्त हो जाता है वह शिव बन जाता है और जो पास बद्ध रहता है वही जीव है बंगाल में पास और पाश दोनों का उच्चारण एक जैसा किया जाता है श्री कृष्ण अभी भावमग्न है पास ही ग्लास में जल रखा था उन्होंने उसका पान किया है वे अपने आप कह रहे हैं कहाँ भाव में तो मैंने जल पी लिया अभी सायंकाल नहीं हुआ श्री कृष्ण गिरीश के भाई अतुल के साथ बातचीत कर रहे हैं अतुल भक्तों के साथ सामने ही बैठे हैं एक ब्राह्मण पड़ोसी भी बैठे हैं अतुल हाई कोर्ट में वकील है श्री राम कृष्ण अतुल के प्रति आप लोगों से यही कहता हूं। आप दोनों करे संसार धर्म भी करें और जिससे भक्ति हो वह भी करें ब्राह्मण पड़ोसी क्या ब्राह्मण न होने पर मनुष्य सिद्ध होता है श्री राम कृष्ण की भक्ति की कथाएं हैं हैं सबरी रैदास कुहक ये सब नारायण हस्ते हुए ब्राह्मण शुद्र सब एक हैं ब्राह्मण क्या एक जन्म में होता है श्री रामकृष्ण उनकी दया होने पर क्या नहीं होता हजार वर्ष के अंधकार पूर्ण कमरे में बत्ती लाने पर क्या थोड़ा थोड़ा करके अंधकार जाता है एकदम रोशनी हो जाती है अतुल के प्रति वैराग्य चाहिए, जैसी नंगी तलवार, ऐसा वैराग्य होने पर स्वजन काले सर्प जैसे लगते हैं घर कुआं सा प्रतीत होता है और अंतर से व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए अंतर की पुकार वे अवश्य सुनेंगे सब चुपचाप है श्री रामकृष्ण ने जो कुछ कहा एकाग्र चित्त से सुनकर सभी उस पर चिंतन कर रहे हैं श्री रामकृष्ण अतुल के प्रति क्यों वैसी व्याकुलता नहीं होती अतुल मन ईश्वर में रह पाता है अभ्यास योग प्रतिदिन उन्हें पुकारने का अभ्यास करना चाहिए एक दिन में नहीं होता रोज पुकारते पुकारते व्याकुलता आ जाती है रात दिन केवल विषय कर्म करने पर व्याकुलता कैसे आएगी यदु मल्लिक शुरू शुरू में ईश्वर की बातें अच्छी तरह सुनता था स्वयं भी कहता था आजकल अब उतना नहीं कहता रात दिन चापलूसों को लेकर बैठा रहता है केवल विषय की बातें सायंकाल हुआ कमरे में बत्ती जलाई गई है श्री राम कृष्ण देवताओं के नाम ले रहे हैं गाना गा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कह रहे हैं हरि बोल हरि बोल हरी बोल, हरी बोल। फिर राम राम राम फिर नित्य लीलामयी ओ माँ उपाय बता दे माँ शरणागत शरणागत शरणागत गिरीश को व्यस्त देखकर श्री राम कृष्ण थोड़ी देर चुप रहे तेज चंद्र से कह रहे हैं तू जरा पास आकर बैठ तेजचंद्र पास बैठे थोड़ी देर बाद मास्टर से कान में कह रहे हैं मुझे जाना है श्री राम कृष्ण मास्टर के पति क्या कह रहा है मास्टर घर जाना है यही कह रहा है श्री रामकृष्ण मैं इन्हें इतना क्यों चाहता हूं? ये निर्मल पात्र है विषय बुद्धि प्रविष्ट नहीं हुई है विषय बुद्धि रहने पर उपदेशों को धारण नहीं कर सकते नए बर्तन में दूध रखा जा सकता है दही के बर्तन में दूध रखने से खराब हो जाता है जिस कटोरी में लहसुन घोला हो उस कटोरी को चाहे हजार बार धो डालो लहसुन की गंध नहीं जाती